जहाँ विषय सन्निकृष्ट है वहाँ शाब्द तो अर्थात तो शब्द श्रवण होने पर भी वो ज्ञान को प्रत्यक्ष माना जाएगा और अनुमिति में एक हो सकता है कि जो पक्ष्य है वो सनिकृष्ट है अथवा तो पक्ष असन्निकृष्ट दोनों प्रकार के हो सकता है पक्ष्य अगर सन्निकृष्ट है तो वहाँ ज्ञान पक्ष अंश में और साध्य अंश में पक्षकृष्ट है साध्य सनिकृष्ट होने से अनुमिति हो जाएगा नहीं क्योंकि साध्य तो सन्निकृष्ट नहीं है तभी तो अनुमिति करता है तो जहाँ पक्ष सन्निकृष्ट है किंतु तो साध्य सन्निकृष्ट नहीं।, नहीं है वहाँ ज्ञान परोक्ष होगा ना प्रत्यक्ष होगा परोक्ष होगा साध्य अंश में परोक्ष होगा पक्ष अंश में अप और जहाँ पक्ष्य भी असंकृष्ट है चंदन, तो होता है, वहाँ दोनों ही अर्थात साध्य और पक्ष दोनों ही परोक्ष हैं, और सूरभ ही चंदन अभी सामने में है चंदन तो वहाँ चंदन अंश में परोक्ष है अपरोक्ष है अपरोक्ष है और सूरभि अंश में परोक्ष है तो ये जो परोक्ष होता है सूरभ अंश में ये स्मृति है ना अनुमान है यदि यदि पहले से अगर घृण किया गया है तब तो स्मृति होगा और नहीं है तो अनुमान होगा तो अभी पूर्व पक्ष ने दोष दिखाया तब तो पर्वतों को निमान अथवा सूरभि चंदनम इसे ज्ञान को एक ही ज्ञान सभी लोग मानते हैं अभी आप उसमें परोक्षत्व भी दिखाते हैं और अपरोक्षत्व भी दिखाते हैं तो क्या दोष आ जाएगा दोष आएगा तो सिद्धांत उसका क्या उत्तर दे गया जाति मानते नहीं अर्थात परोक्ष परोक्ष जाति है ही तो जाति नहीं है तो फिर जाति का शांकर कहा अच्छा आगे टीका में ननु प्रत्यक्षा भाव है भी जो तो और तो ये जाति का प्रत्यक्ष नहीं होता है ठीक है घटतत्व तो ये जाति का प्रत्यक्ष नहीं होता है पूर्वपक्ष कहता है घटत्व अयम घटो इसी प्रकार की हमको प्रत्यक्ष होता है तो घटत तो जाति का प्रत्यक्ष कैसा नहीं होता है सिद्धांत उसको कैसा निराकरण कर दिया अयम घटो ये तो प्रत्यक्ष होता है तो घटोत्व जाति प्रत्यक्ष होना चाहिए जो घटक प्रत्यक्ष इसको लेकर करते हैं तो है लेकिन कोई, कोई तो तो प्रत्यक्ष क्यों नहीं होगा सिद्धांतिक अगर हमको प्रत्यक्ष होता है हम कहते हैं अयम घटक इसको पट कहते हैं नहीं, नहीं कहते हैं। तो अगर घटक कहते हैं ये दूसरे से भेदक तो इसमें हमको क्या दिखा जिसके चलते हम उसको अयम घटक कहते हैं घटत तो दिखा है? तो घटत्व अगर गो तो दिखता है तो पूर्व पक्षी कहता है कि ये तो घटत्व दिखता गोत्त गोत्त है ये प्रमाण है प्रत्यक्ष ही घटत्व में प्रमाण है सिद्धांत तो उसका क्या उत्तर दे दिया ये जो दिखता है घटत्व गोत्त दिखता है न घटत्व जाति इस प्रकार दिखता है तो ये जो प्रत्यक्ष होता है ये घटत्व में प्रमाण है घटत्व एक धर्म है ना ये जाति है ना उपाधि है उपाधि जाति निरपेक्ष तो उसका क्या उदासीन उपाधि जातिन घट दिखता है तो घटत्व दिखा करके प्रत्यक्ष चरित्थ हो गया किंतु कि होगा ऐसा वो नहीं कहेगा प्रत्यक्ष ठीक है मैं अंतिम पंक्ति में कहा था ना प्रत्यक्ष गोचर आशंक्य सिद्धांत कह तस्य तस् प्रत्यक्ष तत्सद घटत्व सदभाव उपक्षण घटत्व का सद्भाव में चरितार्थ हो गया जब प्रत्यक्ष हुआ प्रत्यक्ष कह दिया इसमें घटत्व है बस इतना में ही चरितार्थ हो गया तो साधन उदासीनत्व। ये प्रत्यक्ष जातित्व का साधन नहीं करेगा घटत्व तो है इतना ही साधन करेगा आगे टीका में नु प्रत्यक्ष भावे भी पूर्व कहता है कि ठीक है जाति में जाति इसमें है घटत्व ये प्रत्यक्ष नहीं बात होगा जैसे घटत्वादी कम जाति ही उपाधि भिन्न सामान्य धर्मत्व सत्तावत तो ये सत्ता हो गया दृष्टांत सत्ता ये उपाधि नहीं है किंतु सामान्य धर्म है द्रव्य तो गुण कर्म सब में रहेगा तो उपाधि भिन्न सामान्य धर्म होने से सत्ता में जैसे वहाँ जाति सत्ता में सत्ता स्वयं जाति है उसमें जाती तो आ सत्ता जैसे जाति हुआ इसी प्रकार की घटत्व आदि भी उपाधि भिन्न सामान्य धर्म है सकल घट में घटत्व रहेगा रहेगा से वो भी जाति होगा उसमें भी जातित्व तो आ जाएगा पूर्व अभी कहता है की सत्तावत अनुमानम अस्तु तत्र प्रमाण तत्र जातित्व घटत्व जातिते जाति अनुमानम प्रमाण अस्तु नहीं होने पर भी इतना शंक्य सिद्धांत कहते हैं कि अनुमान करने से पहले तो हम कहीं बंध्या पुत्र का अनुमान करेंगे क्योंकि साध्य जो होगा वो कहीं प्रसिद्ध होना चाहिए अप्रसिद्ध विशेषणों का अनुमान ये नहीं होता है विशेषणों का पक्ष में विशेषण होता है साध्य तो जो साध्य प्रसिद्ध नहीं है ऐसा अनुमान नहीं किया जाता है सिद्धांत कहता है मूल में जाति आप जातित्व तो तो रूप साध्य अप्रसिद्ध हो तो, तथ तो साधक अनुमानसया अनुभव का साथ जब साध्य ही प्रसिद्ध नहीं है अनुमान कैसे रोला अनुमान से अनुभव घटत्वाधिकम जाति तो पर्वतो बनीमान साध्य क्या होगा बनी ऐसे यहाँ घटत्वादिकम जाति जाति प्रसिद्ध है वो जाति जाति घटो में जाति है घटत्व किंतु यहाँ हम साध्य करते हैं जाति तटत्व में जो रहेगा जातित्व तो रहेगा घटत्व में तो ये जो जातित्व होगा ये जाति होने का जरूरत नहीं क्योंकि जाति में जाति नहीं रहेगा किंतु सकल और जाति में एक जातित्व रहेगा तो ये जाति क्या है कहेंगे ये एक उपाधि पर दूसरों से अलग करने का ये स्वयं जाति तो एक जाति, एक है। तो जाति, नहीं, <join> <Meshanallah> जाति नहीं है वो एक धर्म है तो यहां हम जातित्व को साध्य बनाते हैं क्योंकि सत्ता में जातित्व रहेगा जाति नहीं रहेगा जातित्व रूप जो साध्य है ये प्रसिद्ध नहीं है क्योंकि जाति ही प्रसिद्ध नहीं है तो जातित्व कहां से आएगा इसलिए तत्व साधक अनुमान से को सिद्ध करने वाले अनुमान भी नहीं होगा अनुभव ठीक में जातित्व रूप से तो जाति क्या है पूर्व पक्षी कहेगा कि नित्य अनेक समवेत नित्यम एकम अनेक समवेत जाति का लक्षण होगा तो कहें नित्य अनेक समवेतत्व तो ये लक्षण है आपका जाति का इसमें रहेगा जातित्व तो ये साध्यस् अप्रसिद्ध हो ये प्रसिद्ध नहीं है नहीं होने से तदादय। आधार यहाँ देख दिया नित्य अनेक सम्व क्योंकि जाति हो जाता है नित्य अनेक उसमें रहेगा नित्यत्व अनेक समवेतत्व ये हो गया जातित्व हमारा साध्य है जातित्व इसलिए यहाँ कहते हैं नित्य अनेक समवेतत्व ये जातित्व हो गया लक्षणों से साध्य से तद तो व्याप्ति ज्ञान आदि अभाव साध्य अगर प्रसिद्ध नहीं है तो व्याप्ति ही नहीं होगा व्याप्ति ज्ञान नहीं होगा तो अनुमान अनवसर अनवसर तो अनुमान का अवसर नहीं है अगर व्याप्ति ग्रहण नहीं है तो अनुमान नहीं होगा ये कोई भी धंती नहीं बनते वेदांति नहते है कि पहले तो आगे विचार आया जाए आगे दृष्टि विचार करेंगे पूर्व आगे कहता है कि ननु एवं जाति प्रसिद्ध होती आपने कह दिया कि जाति में कोई प्रमाण नहीं है प्रत्यक्ष भी नहीं हुआ अनुमान भी नहीं हुआ किंतु हम जो लक्षण देते हैं वो लक्षण अगर सिद्ध होगा आपको वो वस्तु मानना पड़ेगा तो बहुत जगह में विचार होता है ना हम विशेष करके साध्य को सिद्ध नहीं कर पा रहे है किंतु सामान्यतः हम कहते हैं ऐसा पदार्थ को होना पड़ेगा इसको कहते हैं पहले सामान्य सामान्यतया सिद्ध करते हैं हाँ ये कहाँ होगा उसके लिए आगे विचार करेंगे पहले सिद्ध करते हैं कि पदार्थ है पदार्थ अगर है तो फिर आगे उसके लिए अनुमान इत्यादि देंगे तो ये ऐसे यहाँ रहना चाहिए तो इसी प्रकार कहते हैं लक्षण के द्वारा हम पहले जाति को सिद्ध कर देंगे आप जाति को असिद्ध मानिए इसलिए कहते हैं अनुमान कैसे होगा अभी हम जाति को सिद्ध करेंगे उसका लक्षण के द्वारा नम भूत जाति तो अप्रसिद्ध हो तद तो घटक जाति का जो घटक है नित्यत्व अनेक अनेक अनेक अनेक ये सब अलग अलग प्रसिद्ध हैं जैसे ये प्रसिद्ध है अस्ति आस्त। आगे क्या है न अस्ति आत्मा आकाश घटादीशु आत्मा में नित्यत्व है आकाश में एकत्व तो है और घटा समवेत तो... है ना न कहा कितना दूर चलेगा घट अनेक समवेत है नहीं है प्रश्न इतना है कपाल में है घट दो कपाल में समवेत समय रहेगा ना इसलिए अनेक समवेत ये भी प्रसिद्ध है इसलिए जाति का जो घटक है द्वितीयत्व तो ये आत्मा आकाश घटो ये सब में प्रसिद्ध है होने से हमारा लक्षण प्रसिद्ध हुआ तो घटादीसु प्रसिद्ध रीति ताम ताम तत् घटित जाति घटुति तभी हम ये प्रत्येक पद को सिद्ध कर दिए तभी तो ये पद घटित जो जाति है वो, वो माना जाएगा जाति तम घटा दो आशंक्य सिद्धांत कहता है कि आपने कह दिए नित्यम एक एक तो ठीक है मानता है घटक पद है, है समवाय सि नित्य समवाय यही सब पदार्थ सिद्ध नहीं है कैसे मूल में कहते है समवाय असिद्या समवाय ऐसा कोई पदार्थ नहीं है और ब्रह्म भिन्न निखिल प्रपंचस्य से अनित्यतया सिद्धांत का मत केवल ब्रह्म ही नित्य उसको छोड़कर के बाकी ये जाति इत्यादि ये सब कोई नित्य बाकी कोई नित्य पदार्थ होते ही नहीं थे नहीं।, नहीं होने से निखिल प्रपंच अनित्य होने से नित्यत्व समवेतत्व घटित जाति घटत्वादिश तो त्यत्व समवेतत्व ये दोनों सिद्ध नहीं हुआ तद तो घटित जाति ये कैसे सिद्ध हुआ घटत्वादो तो अप्रसिद्धेश टीका में नक्ष कह रहे रूपी घटो मृत घट रूपी घट अभी घट में रूप है ये क्या स्वयं संबंध से रहेगा तो अभी न्याय नया कहता है वेदांत को आप लोग भी मानते हैं रूपी घट अतः तो घट में रूप है ये आप भी मानते हैं तो आप क्या स्वयं सम्बन्ध से मानेंगे वेदांति कहेगा ना संयोग नहीं है तो रूपी घट और मृद घट तो मिट्टी में घट इति प्रत्यक्ष संयोग अनवगा ये संबंध कोई संयोग को, को अवगाहन नहीं करा रहे तो इसलिए परिसेषात समवाय सिद्धिये नयायिक सिद्धांत कहता है कि ना नौ। तो नयायिक लोग ये समवाय संबंध को किसका किसका बीच में मानेंगे अवयव, अवयवी, जाति, व्यक्ति, ये मानते हैं। तो सिद्धांत कहते हैं कि गुण गुणी नोर अवयवी अवयनोर ये दोनों का बीच में आप एक संबंध मानते हैं ये संबंधों का आप समवाय कहते हैं संबंध जब होगा तो दो संबंधी परस्पर से भिन्न होना चाहिए तभी जाकर के वो दोनों का बीच में आप संबंध रखेंगे तो अगर ये अवयव और अवयवी अथवा गुण और गुणी अगर ये दोनों अत्यंत भेद होगा, भिन्न अगर होंगे तथा संबंध से तथा दोनों संबंधी अत्यंत भिन्न हुआ अत्यंत भेद और तत्त संबंध से तथा तथा अर्थात अत्यंत भिन्नते, अत्यंत भेद संबंध भी अत्यंत भेद हो गया दोनों संबंधी भी भिन्न हुआ और संबंध भी भिन्न हुआ तीन पदार्थ आ जाएंगे दो संबंधी एक, एक संबंध आगे तो दंड पुरुषादो दंड पुरुष ये दोनों पूरा अलग अलग होते हैं दोनों से जैसे शुक्ल घट मृद घट इति समानाधिकरण प्रत्यय अनुपत्ति अगर आप संबंध संबंधी दोनों संबंधी परस्पर से भिन्न है संबंध दोनों से भिन्न और एक तृतीय पदार्थ है इसी प्रकार जब कहेंगे जैसे दंड पुरुष दंड पुरुष में समानाधिकरण होता, होता है होता है जो दंड है वो दंड पुरुष में समानाधिकरण नहीं होगा नहीं। तो जैसे अत्यंत भिन्न होने से समानाधिकरण नहीं होता है अगर आप यहाँ कहेंगे कि मृद घट अवयवी अवय अथवा रूपम और घट गुण गुणी ये दोनों अगर परस्पर से अत्यंत भिन्न होंगे तब आपको मृत घटे समानाधिकरण नहीं करना चाहिए मृद घट समानाधिकरण कहते हैं मृद घट तो अगर अत्यंत भिन्न होगा जैसे दंड पुरुष में समान अधिकरण नहीं होता है मृत घट में समान नहीं होना चाहिए तो इसलिए मृत घट में अत्यंत भिन्न नहीं है जहाँ अत्यंत भिन्न होगा वहाँ समान समान अधिकरण नहीं होगा किंतु यहाँ समान होता है इसलिए अत्यंत भेद नहीं होगा इसे समान प्रत्यय अनुपत्य इसलिए भिन्न नहीं है किंच समवायम संबद्ध दूसरा दिखाते हैं ये प्राय प्राय वेदांत वाला विचार अधिक लाते हैं इसको समवाय भ्याम सम्बद्ध समवाय विशिष्ट प्रत्यय नियामक उत समवाय भ्याम समवाय सम्बन्ध कितने का बीच में रहेगा दो।, दो का बीच में तो ये दोनों हो जाएंगे समवाय अस्य अस्थिति समवाय अस्य अस्थिति समवाय ये जो समवाय हुआ ये समवाय के साथ संबद्ध हो कर के विशिष्ट का नियामक विशिष्ट प्रतीति क्या है कहते हैं कि घटो सम घट सम अभी घटो एक विशिष्ट प्रती का विषय हो गया हम कहेंगे अयम घट ये सामान्य प्रतिति है किंतु घट सम जब कहेंगे विशिष्ट प्रतिति हुआ ये विशिष्ट प्रतिति प्रतीतिका नियामको कौन हो गया समवाय ये जो समवाय विशिष्ट प्रतिति प्रतीतिका नियामको हुआ ये समवाय क्या घट कपाल के साथ संबद्ध हो करके ये विशिष्ट प्रतीतिका नियामक का हुआ अथवा संबद्ध नहीं हो करके ये दोनों विकल्प क्या समवाय भ्याम संबद्धः समवायः विशिष्ट प्रती नियामक उत असंबद्ध असम्बद्ध कौन समवाय समवाय तो समवाय असंबद्ध होकर के विशिष्ट प्रती का नियामक होगा अथवा संबद्ध हो करके विकल्प क्या है संबद्ध हो करके अर्थात तो जो दोनों का बीच में समवाय होता है ये समवाय दोनों के साथ संबद्ध होगा उनका संबंध रहेगा अर्थात संबंधी संबंध में संबंध रहेगा नाद्य अभी संबंधी और संबंध इसमें संबंध रहेगा तो संबंध और संबंधी में जो संबंध रहेगा तो ये हो गया संबंध ये दोनों हो गए संबंधी ये दोनों ये दोनों हो गए संबंधी इसका बीच में ये आया संबंध अभी संबंध संबंधी के साथ संबद्ध हुआ अर्थात इसका और इसका बीच में और एक संबंध आना पड़ेगा अभी ये आ गया अभी ये जो आएगा ये अभी संबद्ध होगा ना असंबद्ध होगा संबद्ध मानेंगे क्योंकि अब सम्बद्ध पक्ष चलते हैं तो होने से क्या दोष होगा दोष उसके और एक संबंध माने और एक संबंध माने इस प्रकार की अनावस्था होगा तस्य तस्य नाद्य अन्य संबंध कल्प्य दोनों का बीच में एक संबंध अभी संबंध और एक का बीच में और एक संबंध फिर वो जो नया संबंध वो संबंधी का बीच में और एक संबंध है अनावस्था प्रसंगात पूर्व कहता है नु समवायि नित्य संबद्ध एवं अयम ये जो आपने संबंध और संबंधी का बीच में और एक को लाए ये जरूरत नहीं है ये जो संबंध है या समवाय संबंध का विचार करते हैं ये जो संबंध समवाय संबंध और ये जो संबंधी घटन ये सर्वदा अर्थात नित्य संबद्ध हो करके ही प्रतिति होंगे इनका बीच में और एक दूसरा संबंध को लाने का जरूरत नहीं दूसरा संबंध हम कबलाते हैं इसको अलग देखते हैं इसको अलग देखते है अभी दोनों का बीच में संबंध ला करके जोड़ देंगे अगर ये दोनों जब भी दिखेंगे साथ ही दिखेंगे तब तो ये दोनों का बीच में और मानना क्या जरूरत है पूर्व कहते हैं जब भी दिखेंगे तो साथ में ही दिखेंगे <coughs> समवायधीर नित्य संबद्ध एव अयम गृह थे अयम अर्थात ये समवाय समवायु के साथ सर्वदा सम्बद्ध होकर के ही समवाय ग्रहण होगा तो अगर कभी भिन्न दिखता तो हम अभी तृतीय संबंध वहां मानते अतो न उक्त दोष क्या दोष सिद्धांत दिखा दिया था अनावस्था इसलिए अनवस्था दोष नहीं होगा इस चेत सिद्धांत कहता है कि बढ़िया बात है तरी संयोगयोगी भी नित्य संबंध तबंधांतरम न अपेक्षित संयोग भी संबन्द संबन्द ना अपे तो। संयोग जब भी होगा हम जब कहेंगे घट संयोगी तो भूतल घट संयोग है घट हम जब संयोगी कहेंगे तो संयोग उसके साथ दिखेगा नहीं दिखेगा संयोग दिखने पर ही तो हम तो हम कहेंगे। इसलिए जब भी आप विशिष्ट प्रतिति होगा तब तो संबंध के साथ ही दिखेगा तो दिखने से संयोग भी इसी प्रकार हो जाएगा तो अभी संयोग और घट इसका बीच में नया गानता है संयोग और घट ये दोनों के बीच में क्या है समय मानता है सिद्धांत कहता है कि अगर आप समवाय और घट का बीच में नहीं मानते हैं कहते जब भी तो समब तो दिखेगा समवाय तो साथ में ही दिखेगा तो वेदांत कहता है कि जब भी संयोगी घट दिखेगा तब तो संयोग भी साथ में दिखेगा फिर आप संयोग और घट का बीच में क्यों समवाय को मानते हैं क्योंकि समवाय संयोगवाय सम्बन्ध से रहेगा तभी तो इसको क्यों मानते हैं क्योंकि संयोगी जब भी कहेंगे तो संयोग दिखेगा ना तो दिखने से इसका बीच में और को मानने का जरूरत नहीं ये सिद्धांति उतर ज्ञान संयोग अपि संयोगी भी नित्य संबद्धत्वात नित्य संबद्ध अर्थात तो जब भी संयोगी ज्ञान होगा तो संयोग तो साथ में आएगा नित्य का वही अर्थ संबंधां है संबंधांतरण तो? न अपेक्षीयता अभी पूर्व पूछी कहेगा कि अर्थांतर अपेत इति यहाँ अर्थांतर अर्थांतर अर्थात जो संयोग है वो घट से भिन्न है किंतु कि समवाय है समवाय को किस संबंध से रखता है नया स्वरूप समंध से रखता है तो समवाय स्वरूप समंध से रहेगा क्योंकि अभी घट ये कपालन ये दोनों का बीच में समवाय है अभी ये जो समवाय हुआ ये कपाल में भी रहेगा और घट में भी रहेगा ये किस समझ से रहेगा कहेंगे स्वरूप समझ से रहेगा अभी कहेंगे जो स्वरूप समस्या रहेगा ये स्वरूप क्या चीज है तो कहेंगे स्वरूप कहने से स्वस्थ रूप स्वस्थ रूप कहने से कस्य रूप संबंध रूप न संबंधी न रूप अब कहेंगे कि संबंधी रूप अथवा संबंध का रूप आप जो भी कही तो संयोग में भी ऐसा ही घटेगा अभी न्याय जो क्या कह देता है अर्थांतर अर्थात संयोग और ये जो संयोगी होता है ये दोनों अलग अलग चीज है इसलिए बीच में हमको समवाय मानना पड़ता है तो किंतु समवाय में इस प्रकार नहीं है क्योंकि वहां हम तो स्वरूप संबंध से मानते हैं स्वरूप अर्थात तो समवाय ही स्वयं संबंध है अथवा तो जो घट है संबंधी वो स्वयं ही वही संबंध हो जाएगा अर्थात तो समवाय और घट का बीच में और दूसरा नहीं चाहिए या तो आप ये जो समवाय है इसी को ही संबंध मान लीजिए अथवा जो घट है इसी को ही संबंध मान लीजिए क्योंकि स्वरूप कहता है ना या तो ये स्वरूप अथवा ये स्वरूप बीच में और कुछ नहीं मारने का है किंतु स्वयं को इस प्रकार नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि अर्थांतर ये दोनों पूरा भिन्न है तो इसलिए पूर्व पक्षी कहता है कि अर्थांतर, अर्थांतर अर्थांतर अर्थात तो संबंधी के अपेक्षा संयोग एक पूर्ण रूप से भिन्न पदार्थ है सिद्धांत कहते कि समवायो भी तथा कुतो न अपेक्षते अगर संयोग संयोगी से अर्थांतर हुआ समवाय भी समवाय से अर्थांतर है नहीं है जो समवाय है वो समवाय से अर्थांतर भिन्न है संयोग अगर संयोगी से भिन्न हो गया समवाय भी समवाय से भिन्न होगा तो होने से समान है तो कुत्व न अपेक्षित नया तो कहता है कि हमारा नियम में है हमारा शास्त्र में है संयोग गुण संवाय गुण है क्या अभी नया कहेगा संयोग गुणत्वात्थ इसलिए अर्थांतर होगा तो सिद्धांत कहता है की गुण परिभाषा या सिद्धिकार कहीं कहीं कहते हैं तो शिष्यान है <laughs> वो अपना को तम तू सोष्या अतंत्र गुण आप जो कह दिए संयोग की गुण है ये गुण बोल करके ऐसा कोई है। नहीं है नियम नहीं है इसलिए अपेक्षा कारण कारण चाहिए अपेक्षा कारण से तुल्यत्वा अगर संयोग में अपेक्षा होगा तो समवाय में भी संबंधांतर की अपेक्षा होगा समवाय में अगर सम्बंधांतर की अपेक्षा नहीं है तो संयोग में भी संबंधातर की अपेक्षा नहीं होना चाहिए अपेक्षा कारण से तुल्यवाद दोनों में बराबर है तो प्रथम पक्ष अर्थात जो संबद्ध होकर के विशिष्ट प्रती का नियामक होगा है अगर असंबद्ध होकर के विशिष्ट प्रतीमक को होगा कोई संबंध नहीं है किंतु विशिष्ट माना जाएगा तो किसी का पुत्र नहीं है किंतु उसको तो पिता कहा जाएगा क्योंकि संबंध नहीं होने पर भी आप तो विशिष्ट प्रतीति कह रहे हैं ना विशिष्ट प्रतीति कहने के लिए संबंध चाहिए नहीं तो घट होगा मंदिर में हम कहेंगे भूतल में यहाँ प्रकोष्ठ तो घट अस्थित सम्बंध तो चाहिए नहीं असंबंध होकर के भी विशिष्ट प्रति कामको ये तो सर्वत्र होगा द्वितीय तो कहीं भी संबंध नहीं होकर के भी आप संबंधी कह देंगे किंचको एको व न्याय जो कहता है ये जो समवाय है समवाय को एक कहता है अनेको कहता है समवायस्तु एक, एक कहता तो कि सिद्धांत पूछता है वो समवाय अनेक है एक है समवाय आदि अगर समवाय को अनेक मानेंगे नया एक का अपसिद्धांत तो और गौरव भी होगा नाना समवाय मानना पड़ेगा और द्वितीय अगर समवाय को एक मानेंगे तब तो रूप ज्ञानादि आदि जो समवाय रूप का घट के साथ रहेगा वही समवाय स्पर्श और वायु में रहेगा नहीं। रहेगा नहीं। तो जो अभी समवाय रूप और घट का बीच में रहा वही समान समवाय वायु में भी रहा तो समवाय घट और रूप का बीच में था समान समवाय वायु में भी रहा अगर समान समवाय रहेगा तो वो जो समवायी है अगर समवाय रहेगा तो समवायी रहेगा नहीं रहेगा सिद्धांत कहता है कि रूप घट का जो संवायो, वही संवायो वायु में है अर्थात वायु में भी रूप को भी रहना पड़ेगा किंतु कि एक ही है कहते ना अगर इसका कपड़ा है दिखता है तो वही व्यक्ति होगा ना ऐसा नहीं कि दूसरा व्यक्ति पहनेगा तो इसी प्रकार की अगर समवाय दिखता है तो समवायु भी रहना पड़ेगा द्वितीय रूप ज्ञान आदि ज्ञान समवाय समय कहाँ रहेगा आत्मा लग यही कहेगा सिद्धांत कहता है कि वही समान समवाय वायु घटादि वृत्ति समवाय अभेदा वायु घट में वही समान समवाय रहेगा रहने से रूपवान वायु हो और घटो विलक्षण गतिमान वायु में जो विलक्षण गति वो घट में भी मानना पड़ेगा क्योंकि वो क्रिया जो समवाय समय वायु में रहता है समवाय तो एक ही है वही क्रिया घट में भी दिखेगा घटो विलक्षण इति प्रतिति प्रसंगात ये सब अति प्रसंग होगा नक्षी कहता है की तथा रूपादि अभाव वायु में रूप नहीं होने से न अति प्रसंग वायु में रूप नहीं है तो सिद्धांत कहता है कि वायु में रूप नहीं है ये आप कैसे कहते हैं रूप का समवाय अगर वायु में रहा रूप कैसे नहीं रहेगा तदवृत्तित्व प्रयोजक संबंध है सती तद अभाव व्यवहार से व्याहत तदवृति का जो प्रयोग प्रयोजक है अर्थात जो होने से तदवृत्ति माना जाता है अगर वो है तो फिर तद अभाव कैसे कहेंगे जो चीज होने से उसको रहना है तो वो चीज होने पर भी वो नहीं है कहा जाएगा धूमो अगर है तो वनी को रहना है और धूमो है आप कहेंगे वनी नहीं है वो कैसे होगा वृत्तित्व प्रयोजक संबंध है तद, तद से ले लीजिए मान लीजिए रूप तो रूप वृत्तित्व का प्रयोजक संबंध हो जाएगा समवाय अगर वो है तो फिर तद अभाव व्यवहार रूप अभाव व्यवहार कैसे कहेंगे क्योंकि प्रयोजक है प्रयोजक है तो प्रयोज्य रहेगा रहे प्रयोजक हो गया समवायने से नया की यहाँ क्या कहता है मुक्ताबले में विचार आया है नया कहता है कि समवाय तो एक है किंतु संबंधी निरूपक समवाय नाना हो जाएगा रूप निरूपित ये घट में है इसी प्रकार रूप निरूपित समवाय भाई में नहीं है भाई में स्पर्श निरूपित समवाय गति निरूपित समवाय ये सब रहेंगे किंतु तो रूप निरूपित समवाय नहीं रहेगा अर्थात समवाय सामान्य से सत् समवाय विशिष्ट से अभाव ऐसे नया कहेगा तो वैदांति कहेगा कि आप लोगों का नियम है कि विशिष्ट शुद्धाचित है वो तो आप ही का नियम है अगर शुद्ध संभावय रहेगा विशिष्ट संभावय भी रहेगा क्योंकि शुद्ध से विशिष्ट भिन्न नहीं है इसलिए आप नहीं कह पाएंगे कि तब तो निरूपित तो संभावय नहीं रहेगा अगर शुद्ध संभावय रहेगा तो तब तो निरूपित तो संभावय भी रहेगा इसे मुक्ताबले में विचार लाएंगे तद्दृत्तिजक संबंधे सती तद्यवहार से व्याहतवादेण समय असिध्या समवाय सिद्ध नई प्रत्यक्षे कार्य ब्रह्म भिन्निंग सदव सौम्य इदमग्र आसीती श्रुत्या च ब्रह्म भिन्न सकल प्रपंच सेत जातिको ए समवायको न्यभिमाते हैं सिद्धांत कहता है कि प्रत्यक्ष से कोई भी पदार्थ नित्य नहीं होता है और कार्य तो लिंग देकर के भी भिन्न तो और ब्रह्म भिन्न दो लिंग जो ब्रह्म भिन्न होगा वो सब अनित्य होगा जो कार्य होगा वो सब अनित्य होगा और प्रत्यक्ष से भी अनित्य और सदैव स्वमय इदम अग्रह आशित केवल सद ही पहले था वही नित्य ये श्रुति से भी ब्रह्म भिन्न सकल प्रपंचस्य प्रपंच इतना हेतु दे दिया श्रुति दो हेतु के द्वारा अनुमान और प्रत्यक्ष ये चार कारण के द्वारा ब्रह्म भिन्न सकल प्रपंच अनित्य सिद्ध हुआ अनित्य सिद्ध हुआ तो नित्यत्व समवे तटित जाति घटो नित्यत्व समवेतत्व घटित जो जाति है नित्य कोई सिद्ध नहीं हुआ समवाय भी सिद्ध नहीं हुआ से तद, तद जाति ये भी सिद्ध नहीं होगा ये एक बात हुआ और द्वितीय इष्टत्वे हेतु सिद्धांत पहले कहा था कि इष्टत्वात्व तो पक्षी कहा था अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर घटकों को जाति नहीं कहा जाएगा सिद्धांत कहा था अप्रामाणिक होने से घटत्व जाति नहीं होगा ये इष्ट है इष्टत्व में हेतु हो गया अप्रामाणिकत्व अप्रामिकत्व इष्टत्व हेतु और तत्र प्रत्यक्ष जाति माना भाबा और भी कहा था पुरुपक्षी कहता है कि अयम घट ये घटत्व जाति में प्रत्यक्ष प्रमाण है सिद्धांत कह देगा कि यह घटत्व जाति में प्रमाण नहीं ये घटत्व में प्रमाण है घटतत्व एक धर्म है तथा प्रत्यक्ष से भट्टवाद इति माना भावत भावादी भावादी हेतु तीन हेतु दिया कि जाति ये ग्राह्य नहीं है तीन हेतु क्या है प्रथम हेतु हो गया प्रत्यक्ष और अनुमान और श्रुति से ब्रह्म भिन्न सकल प्रपंच अनित्य होने से नित्यत्व समवेत घटित तो जाति घटतवादो अ सिद्ध ये प्रथम हुआ द्वितीय हो गया अप्रामाणिक होने से जाति कुछ नहीं है ये इष्ट है ये हो गया द्वितीय अप्रामाणिकत्व तो में इष्टत्व हेतु ये हो गया द्वितीय और प्रत्यक्ष घटत्वादी जाति में प्रमाण नहीं है ये हो गया तृतीय ये तीन हेतु दिया कि जाति सिद्ध नहीं होगा ननु उपाधिव परिभाषाया अभी पूर्व पक्षी कहता है कि ठीक है जाति नहीं होगा किंतु उपाधित तो होगा उपाधित्व तो परिभाषा अपनी अप्रामिकाय कथम जाति तो परिभाषाया एवं तत्वे हेतु उपन्यास आपने पहले प्रतिज्ञा वाक्य में कह दिए थे कि ये उपाधि जाति ये सब अप्रामाणिक है किंतु सारे शास्त्र में इसका ग्रहण नहीं है सभी अप्रामाणिक है किंतु तो अभी तक आप केवल जाति को अप्रामिक सिद्ध किए उपाधि उपाधिको अप्रमाणिक सिद्ध तो नहीं किए रूपक्षी कह रहा है नु उपाधि तो परिभाषाया अणिक्ञा तो जो आप पूर्व में वाक्य कहे थे कथम जाति तो परिभाषा एवं तत्व तत्व अप्रामिक हेतुपन्यास हेतु कथन किए आशंक्य सिद्धांति कहता है उक्त हेतु भी अप्रामिक उसी जो हेतु से हम जाति का खंडन किए उसी हेतु से उपाधि का भी अप्रामिक उपाधि भी अप्रामाणिक समान हेतु से हो जाएगा तस्या, तस्या उपाधि है उपाधि तो कुंजी का शब्द है ना इनके क्योंकि कुंसी उपाधि उपाधि उपसर्गे गोह की ही, पुंशी संधि इत्यादि ऐसे कुंडली में चलते हैं पुंशी होने से तस्या अच्छा उपाधि परिभाषा उपाधित्व परिभाषा उसको देंगे उसका कस्या का ऊपर में दिया ना, परिवासा है, परिवासा है ना उपाधित परिभाषा परिभाषा को देंगे उपाधित्व परिभाषाएं इति अप्रामिक आशय न सिद्धांति मूल में कहता है एवं एवं उपाधित्व अपनी निरसनीय जिस हेतु से जाति का निराकरण किया गया समान हेतु से उपाधि भी निराकरण तथा च नील घटत्वादे उपाधितो परिभाषा न प्राणिकी नील घटत्व इसको नया एक लोग उपाधि कहते हैं सिद्धांत अच्छा। कहते है ये प्रमाणित तो नहीं है नीलो अयम घट इत्यादि प्रत्यक्ष नील घटत्व सद्भाव प्रमाण नील घटत्व ऐसा एक कश्चित धर्म है इसमें प्रमाण है तसे उपाधित्व अमान ये एक उपाधि है इसमें प्रमाण नहीं है उपाधित्व स्वरूप साध्य अप्रसिद्ध उपाधित्व ये स्वयं ही प्रसिद्ध नहीं होने से तथा तो तो साधक नील घटत्वादिकम उपाधि जाति भिन्न सामान्य धर्मत्व आकाशत्वाधिपत इतिमान से अवकाश साध्य ही प्रसिद्ध नहीं होगा तो अनुमान भी नहीं होगा यहाँ क्या अनुमान दे दिया देखिए पूर्व पक्षी कहते है नील घटत्वादिकम उपाधि जाति भिन्न सामान्य धर्मत्वाद जब घटतम जाति उपाधि भिन्न सामान्य धर्मत्वाद कहा था पहले कहता हैं ना घटत्वम जाति उपाधि भिन्न सामान्य धर्मत्वाद अभी यहाँ कहते हैं नीलो घटत्व उपाधि जाति भिन्न सामान्य धर्मत्व ये तो दोष होगा जाति सिद्ध होने से आपका उपाधि का हेतु सिद्ध होगा उपाधि सिद्ध होने से जाति सिद्ध होगा तो ये दोनों दोनों ही अनुमान ये सब नहीं हो पाएंगे इति अनुमानस्य अनावकाशा ये अनुमान भी नहीं होगा क्योंकि उपाधि ही स्वयं साध्य ही सिद्ध नहीं है तो इति अनकाशा उपाधि निरसनीय असिद्ध असिध्या उपाधि तो असिधिश्च समय असिद्ध होने से उपाधि ये भी असिद्ध होगा इसलिए वेदांति लोग ये सब समवाय ये सब को स्वीकार नहीं करते हैं जहाँ नया एक लोग समवाय कहते हैं वेदांति कहते हैं तादात्मिक संबंध वो इनको पूछते हैं अभी एक संबंध मानते हैं ना तादात्म्य है। सिद्धांत कह कि हम तादात्म्य कहते हैं ये भेद सहिष्णु अभेद इसमें भेद भी है और अभेद भी है वो कहेगा क्यों कहते है इसी प्रकार व्यवहार होता है हम घटों में समानाधिकरण करते हैं तो करने से इसलिए इसमें कुछ अंश में तो अभेद मानना पड़ेगा नहीं तो समान समानाधिकरण कैसे करेंगे और कुछ अंश में तो भेद है आप उसका क्रियाकारी अर्थ क्रियाकारित्व को लेकर के भेद है तो जैसे प्रतीति होता है ऐसे ही हम मानते हैं खाली प्रतीति बलात्स कोई पारमार्थिक को भी नहीं है तो व्यवहार चलाने के लिए तो मानना है ना सिद्धांत कहते व्यवहार चलाने के लिए मानिए हम उतना ही कहते हैं प्रतीति बलात् मानिए व्यवहार चलाइए इसको आप एक नित्यो कहेंगे ये पाराथिक कहेंगे वो सब नहीं है खाली व्यावहारिक है निकन्य परोक्ष्म अभी जो ज्ञान हुआ पर्वतो बिमान ये अनुमिति ये एक ज्ञान है ज्ञान अर्थात प्रमा है प्रमा का अर्थ वेदांति मत में ये चैतन्य है अभी चैतन्य में चैतन्य एक है उसमें भी आया और अपरोक्षित्व भी आया तो विरुद्ध धर्मक्रांत तो, एक ही में दो अलग अलग धर्म आगे आशंक्य सिद्धांति मूल में कहता है पर्वतो बनिमान इत्यादि पर्वतांश व्यंश अंतकरण वृत्ति भेद अंगीकार पर्वत अंश प्रत्यक्ष होकर के तदाकर वृत्ति होगा बन्ही अंश में प्रत्यक्ष वृत्ति नहीं होकर के अनुमिति वृत्ति केवल अंतकरण में रहेगा तो दो अलग अलग वृत्ति होने से तेदक भेद न परोक्ष च दो अलग वृत्ति हो गया और दोनों वृत्ति चैतन्य का अवच्छेद होंगे आकाश एक है हम अगर दस घटा रखेंगे तो दस घटाकाश मतलब घटा अवच्छेन्न आकाश दस नहीं मिलेगे? मिलेगा मिलेगा इसी प्रकार की दो वृत्ति हुआ तद वृत् अविन्न चैतन्य अलग है तद तो अविन्न चैतन्य अलग हो गया अंत करणेदी कारण अवच्छेद हो गए तो वृत्ति अवच्छेदेदे न परोक्ष चैतन्य मृतो एक चैतन्य में दो आ जायेंगे क्योंकि दो अवच्छेद हो गया नोध तो टीका तो, तो, तो में चैतन्य चैतन्य प्रमात्मक चैतन्य सिद्धांत का, का मत में चैतन्य ही प्रमा है युषा ब्रमा एवं सति सती इदल आह अभी इसका निष्पन्न क्या हुआ मूल में तथा त्रिय योग्य वर्तमान विषयवच्छिन्न चैतन्य भिन्न तरह वृत्तिवच्छिन्न ज्ञान से तद प्रत्यक्ष प्रत्यक्षता का लक्षण कहते हैं एक हो गया तत्त इंद्रिय योग्य वर्तमान विषय अवच्छिन्न चैतन्य पहले था विषय अवच्छिन्न चैतन्य बाद में हम विशेषण लगाए वर्तमान होना चाहिए बाद में उसमें लगाए योग्य होना चाहिए आगे लगाना पड़ेगा तत्त इंद्रिय योग्य नहीं तो कहेंगे सामने में है हमको तो दिख रहा है चंदन सूरभि भी दिख रहा है सूरभ चक्षु का योग्य नहीं है इसलिए तत्व इंद्रिय योग्य वर्तमान विषय होना चाहिए तद चैतन्य और तत्व आकार चैतन्य नहीं तो हम चंदन को देखते हैं और कहेंगे हमको गंधाकार वृत्ति होना चाहिए तो चक्षु के द्वारा गंधाकार वृत्ति नहीं होगा इसलिए कहते हैं तत्व आकार चैतन्य तो जिस जिस विषय को करता है इंद्रिय विषय करता है तत्व आकार होगा ये जब एक हो जाएंगे तद अव छिन्न ज्ञान दोनों अवच्छ चैतन्य में अभिन्न आएगा तभी ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा जाएगा प्रत्यक्ष चंदन को देख रहा है उस समय में चंदन अंश में प्रत्यक्षत्व उसका गंध अंश में प्रत्यक्ष नहीं है अथवा उसका अन्य जो चक्षुग्राह्य नहीं है उस अंश में प्रत्यक्ष नहीं है टीका में तत्द वृत्तीय अवचिन्न चैतन्य त्रियोग्य वर्तमान विषय चैतन्य अभिन्न वृत्तीय अवचिन्न चैतन्य और तत्द्रियोग्य वर्तमान विषयावच्छिन्न चैतन्य अभिन्न हो जाएंगे होने से तस्म तस्म ज्ञा से प्रत्यक्ष का प्रयोजकम उत्यक्ष होगा प्रत्यक्ष का प्रयोजन ये ज्ञानगत प्रत्यक्ष प्रमाण चैतन्य से विषया चैत विषयावच्छिन्न चैतन्य अभिन्न उत्तम जो शुरुआत में आरम्भ किया गया था प्रमाण चैतन्य विषय चैतन्य अभिन्न हो जाना है इति इति विवक्षित जो मूल में पहले कहा गया था प्रमाण चैतन्य विषय चैतन्य एक होंगे उसका विवक्षित अर्थ ये हुआ जो भी मूल में कहा तत् योग्य वर्तमान विषय चैतन्य अभिन्न होगा तत्द आकार चैतन्य होने से वो ज्ञान को प्रत्यक्ष करेंगे तो पूर्व पक्षी जो पूछा था आपका मत में प्रत्यक्ष का प्रयोजक क्या है सिद्धांत दो विकल्प क्या था क्या क्या विकल्प क्या था ज्ञानगत प्रत्यक्ष अथवा विषयगत प्रत्यक्ष ज्ञानगत प्रत्यक्ष का विचार पूरा हो गया आगे विषयगत प्रत्यक्ष अर्थात क्या होने से हम विषय को तो प्रत्यक्ष मानेंगे तो वेदांत तो का मूल भूत, अर्थात आगे जो विचार होगा इतना जिसको जज जाएगा वो कल सुबह तो कहेगा मैं ज्ञानी हो गया आज नहीं करेंगे इसलिए <laughs> सारे वेदांत तो उतना ही है <laughs> आगे का विचार ओम पूर्ण शरा शराचार्यशाचराय सूत्र भाष्य कृत